करियर मशन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि हम सभी लोग हमारे ख़ास विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को शुरू किया था और इसमें हम लोग पर्टिकुलर किसी ट्रेड के बारे में बात करते हैं करियर काउंसिलिंग के बारे में बात करते हैं और काफ़ी हमारे दोस्तों के जैसे कि विद्यार्थियों के भी मैसेजेस आते हैं हाल ही में एक विद्यार्थी जिनका नाम है देसाई देब आजो पालनपुर से उन्होंने मैसेज किया था कि मैं अभी बारहवीं पूरा कर चुका हूँ और आईएएस बनना चाहता हूं या गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता हूं ऐसा उन्होंने लिखा था लेकिन उनके टीचर या उनके जो भी बड़े थे उनसे जब उन्होंने पूछा तो उन्हें कहा कि आप साइंस लेकर डॉक्टर या इंजीनियर बनो ऐसा करके उन्होंने कहा था तो वो थोड़ा सा मुश्किल में आ गया था और उन्होंने मैसेज करके बात की थी तो मैंने कहा बहुत सारे लोग आपको अच्छे आइडियाज़ देंगे आपको बनने के लिए कहेंगे लेकिन आपका अंतर क्या कहता है आपका क्या लक्ष्य है उसी पर अगर आप चलते हैं वो आपके लिए सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये बनना है वो बनना है लेकिन आपके अंतर दिल से क्या चीज़ आप करना चाहते हैं आप क्या बनना चाहते हैं उसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि लाइफ टाइम की बात है थोड़ा किसी ने कह दिया आपने भी सोचा चलो इसने कह दिया तो अच्छा ही होगा ऐसे करके आप जाते हैं लेकिन आपके अंतर जो क्वालिटीज़ है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो अगर चीज़ें नहीं मिलते हैं तो फिर फिर वहाँ पर अनसेटिस्फ़ैक्शन रहता है फिर दिक्कतें शुरू हो जाती है भले आपको पैसा बहुत मिल रहा होगा लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जहाँ पर हमें प्राप्त करना होता है वो हमारे अपने गुणों से अपनी आंतरिक खुशी से अपने कलाओं से अपनी जो विशेषता है उसके अनुसार वो चीज़ें प्राप्त होती हैं तो आइए इसी विषय को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ गाजियाबाद दिल्ली से अशोक मेहरा जी हैं जिनसे बातें करेंगे और वो एक कंप्यूटर बिजनेस करते हैं अभी कंप्यूटर में उन्होंने अपना करियर बनाया था तो आइए उनसे बात करते हैं अशोक मेहरा जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्य सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार एक्चुअली केरियर ऑप्शंस के लिए अगर हम कंप्यूटर फील्ड को सेलेक्ट करते हैं और अगर हम फ्रेशर्स हैं या टेंथ के बाद एलेवेंथ ट्वेल्थ जो भी अगर इसमें लाइन में आना चाहते हैं तो सबसे बड़ा ऑप्शन है इसके लिए डिजाइनिंग वगैरह का पार्ट डिजाइनिंग के पार्ट के अंदर हम है ना कहीं से भी करना चाहते हैं तो फिर एक क्वेश्चन ये आता है एक क्वेश्चन ये आता है कि हम है ना किस के थ्रू हम ये ट्रेनिंग का कोर्स करें तो सबसे बेटर है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ़ से है ना ये ओ ए की तरफ से लेवल्स के हिसाब से है ना आपको डिज़ाइन के लिए कोर्स दिए हुए हैं उसमें ए लेवल बी लेवल और सी लेवल और फिर डी लेवल करके है ना पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है तो इसमें अगर हम स्टार्टिंग से जाते हैं तो टेंथ के बाद टेंथ प्लस के बाद हम इसमें जा सकते हैं और डायरेक्ट इसमें एग्ज़ाम भी दे सकते हैं हम अपनी तैयारी करके डायरेक्ट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो पढ़ाई भी उनके थ्रू कर सकते हैं और एग्ज़ाम दोनों एक साथ दे सकते हैं आप उसमें एक लेवल अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो सेकेंड लेवल के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाता है जो कि टाइम टू टाइम होते रहते हैं एवरी सिक्स मंथ के अंदर और वो लास्ट लेवल जब हम क्लियर कर लेते हैं तो इक्वलेंट टू एमसीए कहलाता है यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस उसमें हम आराम से इजीली उसको एडोप्ट कर सकते हैं उसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है सारा कुछ गवर्नमेंट्स का है उसके अंदर और अगर प्राइवेट्स के थ्रू करना चाहते हैं तो डिजाइनिंग्स वगैरह के अंदर हम उसमें एंट्री कर सकते हैं तो लेवल जो है ए लेवल बी लेवल सी लेवल लास्ट लेवल में पहुँचने के बाद हम इक्वलेंट टू एम कहलाते हैं तो इसके लिए आप लोगों के लिए सबसे बेटर जो है ना ये ऑप्शंस है और इसमें कॉरस्पोंडेंस और रेगुलर दोनों हम यूज़ कर सकते हैं ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं अगर कुछ वर्क कर रहे हैं या कुछ है ना पार्ट टाइम चल रहा है तो आप उसके अंदर मतलब कॉरस्पोंडेंस भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं अपनी पढ़ाई करके और या फिर रेगुलर और फिर है एग्ज़ाम दोनों ऑप्शन हैं तो ये मैं अपने आप को पूरा ये क्लियर करके इससे जो है ना आप बेटर वो ऑप्शन ले सकते हैं अशोक मेहरा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं और कंप्यूटर से कंप्यूटर में कुछ करना चाहते हैं या आईटी सेक्टर में कुछ जाना चाहते हैं तो इस तरह की अगर आपकी सोच है तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जहां पर अशोक महरा जी ने बताया कि ये डिज़ाइनिंग का जो है वो एक अच्छा कोर्स है जहाँ पर आप ए बी सी ई जो लेवल्स है उसको अगर आप धीरे धीरे करके पार्ट टाइम या फुल टाइम में भी आप काम कर सकते हैं इसमें ये कोर्स कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर आपको अच्छी तरह से इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं तो आइए इसी विषय में और भी एक बात जानना चाहूँगा कौन व्यक्ति इस चीज़ों को कर सकता है कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें वैसे मिल ज़्यादातर ये रही टेन प्लस के बाद हम इसको एडोप्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो एक्स्ट्रा अगर आपने कंप्यूटर एक्सपीरियंस ले रखा है तो आप उसको हायर लेवल पर भी जा सकते हैं यानी उसके बाद वाले लेवल पर भी हम एडोप्ट कर सकते हैं उसे तो 10 प्लस 2 के बाद वैसे हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं वो बेसिक लेवल कहलाता है फंडामेंटल लेवल कहलाता है उसको क्लियर करने के बाद फिर आप उसी लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है कंप्यूटर फील्ड के अंदर तो हम उस लेवल को छोड़ के नेक्स्ट को आ, आ, मतलब ओवरलैप कर सक तो ये लेवल्स के न पूरे क्लियर हो जाएगा उससे आ, एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं या एक साल दो साल कितने साल का ये कोर्स रहता है और कोर्स करने के बाद हमारी फ़र्स्ट इनकम जो है किस तरह से शुरू होगा कितना पैकेजेस मिलेगा कितनी डिजिट का अमाउंट हमें प्राप्त होगा एक्चुअली में इस ये जो है न गर्मेंट की तरफ से ही वैसे गवर्नमेंट है प्राइवेट वालों को कभी भी अपने वहाँ पर लेती नहीं है लेकिन अगर हमने ए लेवल बी लेवल ये गवर्नमेंट्स की तरफ से डिसाइडेड है उसको अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पे क्लियर uh, है ना एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहता है कि अगर आपने ए लेवल किया हो तो इसके लिए आप एंटाइटल हैं बी किया हो तो इसके लिए एंटाइटल हैं तो आप गवर्नमेंट में भी एंट्री कर सकते हैं उसके थ्रू और सबसे मेन ये इसके अंदर एवरी सिक्स मंथ के अंदर आपके पेपर जो है ना कॉरस्पोंडेंट या रेगुलर वहाँ पर किए जाते लिए जाते हैं मतलब तो उसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है अगर आप चाहें तो पूरे कंप्लीट को दो साल में भी कर सकते हैं अगर आप अपना ज़्यादा और इसमें टाइम देना चाहें तो एक साल के अंदर भी क्लियर कर सकते हैं जो कि अगर हम वैसे देखा जाए तो थ्री ईयर लगते हैं उसको कंप्लीट करने में थ्री ईयर टू फोर ईयर तक लग जाते हैं लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा टाइम उसमें डिवर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको और जल्दी क्लियर कर सकते हैं आपके एवरेज सिक्स मंथ पेपर्स होते हैं उन पेपर को आपको क्लियर करने के बाद ही आगे का लेवल मिल जाता है यानी आगे की सीढ़ी आपको मिल जाती है काफी अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र जो है इस वक्त जो सुन रहे कार्यक्रम को और उन्हें पता चल गया होगा कि क्या चीज करने से क्या बन सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और फ्यूचर इसमें बहुत अच्छा है लेकिन वही बात है कि आपको इन चीज़ों में ज़रा रुचि से करना होगा जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उस सब्जेक्ट को आप चूज करते हैं तो काफ़ी आसानी से आप इन चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद फिर से अशोक महरा जी से जानेंगे और भी बातें आप सुनाए हैं रिमात वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कुरा रहो Let me burn you. क्या फल कर जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑफिसर इस कार्यक्रम में और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं अशोक मेहरा जी हमारे साथ हैं जो खुद कंप्यूटर बिजनेस करते हैं गवर्नमेंट के साथ जुड़कर और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि ये जो डिज़ाइनिंग का कोर्स है इसमें अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं और इसमें धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं और अच्छा इनकम भी अच्छा करियर भी बना सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि इसमें जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह दीजिए जो सक्सेसफुल इस डिज़ाइनिंग क्षेत्र में काम कर चुके हैं मैं वैसे अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ईयर्स हो गया है मेरे को इस लाइन में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने जो भी वर्क कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं उसमें कितना कंसनट्रेशन से अपने आपको उसमें एडजस्ट कर रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम जिस भी टारगेट को चाहे उस टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं लेकिन आज हम क्या करते हैं दुनिया को देखते हुए उन चीज़ों में ज़्यादा आगे रुचि नहीं ले पाते और बढ़ नहीं पाते लेकिन वास्तव में हर एक शख्स के अंदर इतनी ताकत है जो इजीली आराम से उन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है उसके लिए जो है न हमें अगर कहीं से भी हम अपने माइंड को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशंस वगैरह के द्वारा अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो उसमें हम है न अपने आप को एकाग्र करके उस चीज़ को बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं जो कि आज हमारे वेस्ट थॉट्स के अंदर या व्यर्थ के अंदर या परचिंतन के अंदर जो वर्डिंग जा रहे हैं हमारी बुद्धि जा रही है उसको हम इस ओर डाइवर्ट करके हमारे बिजनेस हो चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो उसमें हम उसको आगे बढ़ा सकते अशोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे ही आपने मेडिटेशन के बारे में बताया तो मेडिटेशन जो है हर व्यक्ति को अपने हिसाब से रेगुलर करना ही चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में इसकी ज़रूरत है नीड ऑफ टाइम है और समय की मांग भी है कि आप इन चीज़ों को रेगुलर बेस पे करना चाहिए मेडिटेशन जो है रेगुलर बेस से हम लोग करते हैं तो काफ़ी कुछ हम लोग जो है अपनी बुद्धि की इंटेलचुअल जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और जो नेगेटिव हमारी वेस्ट एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं हम लोग ब्रेक करके वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी को एनालाइज़ कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं और सबके लिए हम लोग कल्याण की भावना से भरपूर होकर अपने करियर भूलो या कोई भी काम हो हम आसानी से बहुत अच्छा अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने अपना करियर की शुरुआत कैसे और किस तरह से किया उसके बारे में बताइए मैंने वैसे के, अपना करियर जो स्टार्ट किया वो शुरू में पहले है ना अपना थ्री इयर्स का मैंने स्टडी करी और स्टडी करने के बाद सबसे पहले गवर्नमेंट्स के अंदर मेरे को जॉब के लिए उन्होंने वो करा और उस जॉब को शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था तो मैंने अपना ही स्टार्ट किया फिर इससे पहले जैसे मानी हुई फोर कंपनी है दिल्ली की उनके सॉफ्टवेयर वग़ैरह भी डेवलप किए तो मेरे को उससे ये अंदाज़ा लग गया कि मेरे को किसी के अंडर में न करके ना अपना खुद का स्टार्ट करना ही ज़्यादा बेटर है तो उसमें उसके बाद जब अपना स्टार्ट किया तो एक के बाद एक में गवर्नमेंट के चैप्टर्स को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ता हुआ काफ़ी आगे तक पहुंच गया उसमें पहुँचने के बाद अपना जो है ना प्राइवेट सेक्टर्स को भी ले लिया बैंकों को भी ले लिया धीरे धीरे ये बढ़ता गया ये सब बढ़ने का कारण था उसमें एकाग्र जितना हम उसमें एकाग्र होते गए और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फिर उसके बाद हार्डवेयर मेंटेनेंस वगैरह ये बिना कोर्स करे हार्डवेयर मेंटेनेंस के अंदर अपने को इन्वॉल्व करके उसमें आगे बढ़ने की हमने वो रखी फिर उसके बाद वहीं से हमें फाइव और सिक्स है ना एम्प्लॉई हर एक है ना मिनिस्ट्री है ना मतलब आ, अपने साथ के लिए दे दी थी तो उसके थ्रू ये वर्क धीरे धीरे बढ़ता गया फिर हमारे अपने भी है ना प्राइवेट जो है ना उनको रखना चालू किया और ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते चले गए तो ये है कुल मिला के स्टार्ट अगर हम कर लेते हैं तो उसमें कोई चीज़ भी हम अगर उसमें ए, किसी चीज़ को कठिनाई के रूप में नहीं लेके उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहें तो हम टॉप तक पहुंच सकते हैं इसमें कोई वो नहीं है मुश्किल कोई नहीं है अशोक जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शुरुआत से लेकर अब तक की बातें आपने बताया अपना आप चाहते थे कि कोई खुद का ही शुरू करे लेकिन फिर भी आपने शुरुआत में दो तीन साल के लिए आपने नौकरी किया उसके बाद फिर अपना सेटअप आपने शुरू किया और उसमें भी गवर्नमेंट की जो बैचेस है वो आपके पास आते थे और काम करते थे काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी लग रहा होगा कि किस तरह से हम लोग आईटी सेक्टर में या कंप्यूटर में कुछ करते हुए बिज़नेस किस तरह से शुरू करते हैं या बिज़नेस शुरू करते हैं जैसे आपने बिज़नेस शुरू किया तो उसमें कितनी लागत लगती है क्या इट इज़ पॉसिबल फॉर अस अगर हम किसी भी बिज़नेस के अंदर शुरू में जब भी इस्टार्ट होता है तो उसके अंदर हमें कुछ नहीं अपने एफर्ट्स लगाने होते हैं एफ़र्ट्स जब लगाते हैं तो उसके बाद अपने आप है ना ये सारी चीज़ें पूर्ति होनी चालू हो जाती हैं तो बिजनेस में पैसा फिर जिस हिसाब से आता जा रहा है उस हिसाब से आप उसमें, उसमें, उसमें कंज्यूम करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें तो ये हमें नहीं सोचना है कि पहले साधन चाहिए साधन नहीं पहले हमें अपना कार्य करके दिखाना है साधन अपने आप बनते चले जाना है अशोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को अब बहुत ही अच्छा अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया कि बिजनेस करना है अगर आपके अंदर जुनून है आपके अंदर हिम्मत है तो आप कर ही सकते हैं इसके लिए पैसा या फिर किस तरह से होगा ऐसा नहीं सोचना है बस आप छोटे छोटे जॉब से शुरुआत कर सकते हैं धीरे धीरे करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं पहले छोटे से आप शुरू कीजिए फिर ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आता जाएगा और जैसे जैसे आपका इनकम सोर्स बढ़ता जाएगा आप वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएँगे तो बात बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आप अपने एरिया के बारे में बताइए जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ किस तरह की बातें हैं और किस तरह का वहाँ पर जो है करियर के हिसाब से किन चीज़ों में ज़्यादातर लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं इंदिरापुरम एरिया गाज़ियाबाद के हमारा एरिया पड़ता है उसमें मेनली जो है ना लोग सब है ना उसी साइड में बढ़ते जा रहे हैं टेक्निकल आजकल जो है ना डिमांड ज़्यादा चल रही है तो आई टी सेक्टर्स के अंदर या फिर और किसी भी टेक्निकल साइट्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड रुचि ले रहे हैं लोगों तो सबसे बड़ी चीज़ है हम अगर उसमें बढ़ रहे हैं तो बढ़ने से पहले हमारा एक टारगेट क्लियर हो कि हम किस और जाना चाहते हैं डिजाइनिंग में भी कंप्यूटर के आई में भी कई पार्ट्स हैं जैसे अपना हार्डवेयर हो गया सॉफ्टवेयर हो गया या डिजाइनिंग पार्ट हो गया या फिर मेडिकल साइट्स हो गया उसका पूरा डिफरेंट हो गया तो हमारी जिसके अंदर रुचि है मतलब आईटी से मतलब नहीं है हमारी जिसमें भी रुचि है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आईटी के थ्रू तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमारी किसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उस इंटरेस्ट को लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं शुभ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए वक्त हो गया इजाज़त का और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे युवा साथियों के लिए एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे लाइफ में मुश्किल कुछ नहीं है अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो कोई भी कदम अगर बढ़ा रहे हैं तो हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं जो हम चाह रहे हैं शुरू में ही अगर हमारा लक्ष्य ना मजबूत है तो हम उस टारगेट को आराम से अचीव कर सकते हैं और बस ये है बीच बीच में हमने थोड़ा हर एक चीज़ को धैर्य रखते हुए आगे बढ़ते रहना है बस अशोक जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों को आज जो कुछ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आईटी सेक्टर में खास डिजाइनिंग के बारे में आपने बताया जो लेवल्स आपने बताया है उन चीज़ों को अगर टेन प्लस टू के बाद शुरू कर सकते हैं हमारे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा टेन के बाद आप इस फील्ड में आ सकते हैं मोस्ट वेलकम है और इसमें आप करस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है तो थोड़ा सा इस विषय को आप इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हैं जान सकते हैं या आप जिस स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी इन बातों का इंक्वायरी आप कर सकते हैं अगर आपकी रुचि डिज़ाइनिंग में है तो आप इस फील्ड में अच्छा कर सकेंगे तो आपकी रुचि के अनुसार आपको जाना है बाकी हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से हर बार आपको नए ट्रेड के बारे में बताते हैं ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके और आपकी जिस जगह पर रुचि है उस जगह पर आप काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए तो चलिए हमारी यही शुभकामना है कि आप अपना जो है करियर ब्राइट बनाएँ फ्यूचर आपका अच्छा हो और आप अपना करियर में बहुत अच्छा एक्सेल करें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और अशोक मेहरा जी को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो रो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है वहा तारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब शर्मा कर जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बाहरों फूल बरसाए। पथ की इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की फजाओ रंग बिखरा मेरा महबूब आया है मेरा महबूब या है बाहरों फूल बरसा